ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा अंत अंत में हम लोग कर रहे हैं भाष्कर भगवान ने यह बताया कि ब्रह्म विद्या अकर्मीनिष्ठ है कर्म असंबंधिनी है भाष्यकार भगवान के इस कथन के साथ श्रुति विरोध की आशंका करके भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी आशंका करते हैं विद्या को कर्म असंबंधी मानना अनुचित है इसलिए कि विद्याचा विद्याच यस्तद्वेदो भयम सह यह श्रुति शब्दित कर्म तथा विद्या शब्दित ब्रह्म विद्या दोनों का योग पद्य बता रही है एक पुरुष में एक पुरुष में एक कालावच्छेद न ब्रह्मविद्या तथा अविद्या शब्दित कर्म का अस्तित्व बताने वाली श्रुति का विरोध होगा ब्रह्मविद्या विद्या को अकर्मीनिष्ठ तथा कर्म असंबंधिनी मानने पर इस आशंका का निराकरण करते हुए कहा गया था कि विद्याचा इस वाक्य का पूर्व पक्षी जो अर्थ समझे हैं वह अर्थ नहीं है विद्याचा विद्याच इस श्रुति का अभिप्राय कर्म तथा ब्रह्म विद्या में सहसमुच्चय दिखाना अभिप्रेत नहीं है अभी तू इस श्रुति का अभिप्राय है कि यह एक ही पुरुष में रहेंगे लेकिन कैसे इनका परस्पर साधनतः अधिकारीतः तथा फलत विरोध बताने वाले श्रुत्यंतर के अनुरोध से क्रमतः इनका एक पुरुष निष्ठत्व तो बताया जाएगा पहले अविद्या शब्दित कर्म और फिर कर्म से चित्तशुद्ध्यादि द्वारा साधन चतुष्टय संपन्न हो गया तो ज्ञान के अंतरंग साधन के साधन के रूप में कर्म का त्याग ही करेगा वो ऊपरति शब्द से कहा गया विविधता संन्यास का अनुष्ठान करेगा और श्रवणादि से ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप अवस्थित रहेगा जो स्वरूप निष्क्रिय है निर्विशेष है इसलिए ब्रह्म विद्या तथा कर्म इनका क्रम समुच्चय मानना उचित होगा स समुच्चय का विरोध है और प्रकारान्तर से भी इस श्रुति का तात्पर्य क्रम समुच्चय में ही दिखाने के लिए ये कहा कि इस श्रुति में अविद्या शब्द तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुति के अनुरोध से शब्दितो विचार रूप साधन का तथा जो गुरुपासनादि कर्म है ज्ञान के साधन उनका परामर्शक है विद्यांचा विद्याचाविद्याच इस वाक्य में अविद्या शब्द और जब इस मंत्र के उत्तरार्ध में तृतीयांत अविद्या शब्द का प्रयोग है तो उसका अर्थ होगा अविद्या मृत्यु तीर्थवा का कि अविद्या अविद्याशब्दित तो विचारात्मक तप रूपी साधन एवं गुरु गुरुपाषणादि रूप साधन से यह अविद्या का अर्थ निकलेगा तप एवं गुरु गुरुपासनादि साधनों से क्या करें तो मृत्युं तीर्त्वा तो मृत्यु शब्द जो काम है यानी पहले तो उससे विद्या उत्पन्न होगी विचारात्मक तप तथा गुरु गुरुपाशनादि से विद्या उत्पन्न होगी उससे सूक्ष्मतम वासना मृत्यु शब्दित निवृत्त होगी जो स्वरूप अवस्थान में प्रतिबंधक थी वे मृत्यु कहलाती है सूक्ष्मतम वासनाए और उनका आतितरण होगा का मतलब निवृत्ति होगी बाद होगा और विद्या अमृतमश्नुते तो इस प्रकार विद्या क्या करती है इन अविद्या शब्दित तो तपादी साधनों से निष्पन्न विद्या मृत्यु के अतितरण द्वारा स्वरूप स्थान रूप अमृतत्व तो की प्राप्ति कराती है ये इस मंत्र के उत्तरार्ध का पर्यालोचन करने पर अर्थ प्रतीत होता है का मतलब अविद्या में तथा विद्या में कार्य कारण भाव प्रतीत होता है अविद्या साधन है विद्या साध्य है अविद्या ने तप एवं गुरुपासना दी ये साधन है रीन साधनों से साध्य क्या है विद्या अहम ब्रह्मास्म साक्षात्कार और फिर वह विद्या करेगी क्या इन साधनों से निष्पन्न हुई वह मृत्यु को यानी स्वाभाविक जो स्वरूप अवस्थान है उसमें प्रतिबंधक सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित जिसे यहां पर मृत्यु कहा जा रहा है उनका अतितरण कराएगी और जिनके बुद्धि में से विद्या से मृत्यु का अतितरण हुआ उनकी बुद्धि स्वरूपावस्थित होगी ये अर्थ विद्याचा विद्यांच इस श्रुति का है इसलिए इस श्रुति से क्रम समुच्चय ही सिद्ध होता है साधन पूर्व में होता है अविद्या शब्दित तपादी साधन पूर्व में होंगे और उनका साध्य विद्या बाद में आएगी और विद्या रूप साध्य प्राप्त होने के बाद भी तपाती तपादी साधन उस विद्या के साथ ब्रह्मज्ञ नहीं करेगा क्योंकि वो तो जैसे नौका से नदी के उस पार पहुंचने के बाद नौका में ही व्यक्ति बैठा नहीं रहता नौका को छोड़ देता है ऐसे अविद्या अविद्याशब्दित तपादी साधन छूट जाएंगे स्वत तो ही उनका साध्य प्राप्त होने से ये विद्याचा विद्याच वेदो भय सह का तात्पर्य है इस प्रकार का अर्थ बता दिया गया था और अब ये जो वाक्य हैं, ततो इत्यादि द्यात्म मृत्यु काम अतितरितमस्तनो ब्रह्म विद्य अमृत अश्नुतेत इसकी अवतरण टीका है तेन इत्यादि की अस्थे मंत्रशेषपुण इह तेन तेन विद्यामिति तो जो अर्थ हमने बताया विद्याच विद्याच इत्यादि का इसके अनुकुल मंत्र का उत्तरार्ध भी है मंत्र शेषण मंत्र का उत्तरार्ध इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तेन विद्याम विद्या तेन यने तप आदि साधन अविद्या शब्द तेना तप आदि साधन ये तेना शब्द का अर्थ निकलेगा विद्या उत्पाद्य तो विद्या की उत्पत्ति होगी का मतलब विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति इन साधनों से होगी तो विद्या उत्पत्ति में प्रतिबंधक साधनों की निवृत्ति द्वारा विद्या के उत्पत्ति में सहायक हैं तप आदि साधन और इनसे उत्पन्न हुई विद्या क्या करेगी तो कहते हैं मृत्युम यानी कामम अति जिसे इन साधनों से अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ वह मृत्यु शब्दित तो काम को पार कर जाता है का मतलब काम की निवृत्ति होती है उसके यद्यपि स्थूल काम और सूक्ष्म काम तो पूर्व साधनों से ही निवृत्त हुए हैं विद्या से निवृत्त होने वाला काम है सूक्ष्मतम वासना रसोपय से परम दृष्टवा निवर्तते इस गीता वाक्य ने जिसे आत्मसाक्षात्कार से निवर्त्य रस बताया है। उसी रस को यहां पर मृत्यु शब्द से कहा गया और फिर क्या होता ततो त्यक्त्यक्तु तो, तो फिर जैसे ही मृत्यु का अति तरण हुआ कामरूपी काम हो गया उसकी सारी साध्य साधन विषयनी विषय समाप्त हो गई हो गया, और ब्रह्म विद्या अमृतत्व अश्नुते तो ब्रह्म विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है का मतलब ब्रह्म विद्या से स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व का प्रतिबंधक दोष आवरण नाम का निवृत्त हुआ रस नामक कहो या मृत्यु नामक कहो सूक्ष्मतम वासनाएँ निवृत्त हुई तो स्वरूपवस्थान रूप अमृतत्व की प्राप्ति होती है इति इतिम अर्थम दर्शयन आह इस अर्थ को बताते हुए श्रुति ने उत्तरार्ध में कहा आहा का करता है श्रुति अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्या अमृतम तो तप आदि आविद्या शब्दित तप आदि साधनों से विद्या को उत्पन्न करके मृत्युं तीर्थ यानी मृत्यु का अतिक्रमण करके फिर विद्या अमृतम अश्नुते जिस विद्या ने मृत्यु का अतितरण कर दिया यही स्वरूपावस्थान रूप अमृत अमृतत्व में प्रतिबंधक था मृत्यु वह निवृत्त हुआ तो माना गया कि स्वरूपावस्थान रूप अमृत अमृतत्व की प्राप्ति विद्या से हो गई विद्या जो स्वरूपावस्थित नहीं है उसे स्वरूपावस्थित करती है ऐसा नहीं स्वरूप अवस्थान तो स्वतः सिद्ध है नित्य है विद्या करती क्या है स्वतः सिद्ध स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व का प्रतिबंधक जो मृत्यु शब्दित थे उसे दूर करती है और उसको दूर करके अमृत अमृतत्व प्राप्ति के प्रति निमित्त बन जाती है इति यानी यह अर्थ है किसका इति एतम अर्थम दर्शन ये अर्थ हो जाएगा श्रुति का अब ये जो ये जो है यत्तु इत्यादि भाष्यवाक्य इसको देखिए तो ू पुषा सर्व कर्मण्व कह कर्मा इति क्षतम सहित अविद्षय इतरथा इतरथसंभवा तो ये कहते हैं पहले यत् को पढ़ने से पहले इस वाक्य का जो अविद्या मृत्यु का टीका में अर्थ किया है उसे देखिए कि साक्षात अविद्या मृत्युत्व अनुपपत्ते मृत्युतरणेतुअुपत् अविद्याशब्देन तप आदि उच्य विद्याव्यवधान्च अर्थात कलप्यते तो ये अविद्यामृत का अर्थ निकलेगा किसी ने पहले शंका की कि साक्षात अविद्या मृत्युत्व अविद्या पदार्थ ही तो मृत्यु है जो विद्या से निवृत्त होता तो उस स्वयं मृत्यु को मृत्यु तरण का हेतु कैसे कहा जाएगा अविद्या तो स्वयं मृत्यु है ये जो शंका की जा रही है तो शंकाकार अविद्या शब्द का अर्थ आवरण लेकर के आवरण नाम का दोष लेकर के शंका कर रहे हैं अविद्या शब्द है का अर्थ है आवरण असत्वपादक आवरण अभाना पादक आवरण और इस आवरण को ही मृत्यु कहा गया है और वह आवरण रूप मृत्यु स्वयं अपने ही अतितरण का निमित्त कैसे बनेगा तो मृत्युतरण हेतुत्व अनुपपत्ते उस आवरण रूपी अविद्या में स्वयं के अतितरण का हेतुत्व अनुचित है अनुपत्य का अर्थ है इसलिए क्या किया भाष्य में भाषकर भगवान ने अविद्या शब्द का अर्थ कर दिया तप आदिक साधन तो अविद्या शब्द तप आदिकम उच्चते तो अविद्या शब्द से तप आदि साधनों को बताया गया और विद्या व्यवधानंच अर्थात कल्पे तो कहा फिर तपादी साधन मात्र से ही मृत्यु का अतितरण होना चाहिए तो बीच में तपादी साधनों से विद्या को उत्पन्न करके ऐसा अर्थ कैसे किया आपने लिखा न कि तेन विद्याम उत्पाद्य तो कहते हैं विद्या का व्यवधान अवश्य है इसलिए लिखते हैं कि विद्या व्यवधानंच अर्थात कल्पित है रूपी मृत्यु का अतितरण विद्या के बिना संभव नहीं है इसलिए विद्या द्वारा यह तपादी साधन अविद्या रूपी मृत्यु का अतितरण करते हैं यह अर्थ निकलेगा अब भाष्य में आई है यत् इत्यादि तो ये पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कहा कि मनुष्य की संपूर्ण आयु कर्म से व्याप्त है ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था और कर्म से व्याप्त है का मतलब जब उपनयन होगा तब से लेकर के मृत्यु तक कर्म का ही अनुष्ठान करते रहना है कोई बीच में अवकाश नहीं ऐसा पहले पूर्व ने कहा था उसका अनुवाद कर रहे हैं कि य तू पुरुषायु हू सर्व कर्मणव व्याप्तम तो जो पुरुष की आयु है यानी जीवन है वह संपूर्ण जीवन कर्म से व्याप्त है यानी जीवन भर कर्तव्य शास्त्र ने बताया है हा वो कौन सा शास्त्र है ईशावाश्योपनिषद तो का ही द्वितीय मंत्र उर्वन ने बेह कर्माणी जिजी विषे समा पुरुष की आयु तो सौ वर्ष की ही होती है गौ वर्ष जो जीने की स्वाभाविक इच्छा है वह कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने जीते रहे तो यहाँ पर सौ वर्ष की वर्ष जीने की इच्छा का अनुवाद करके कर्म का विधान किया है तो सौ वर्ष जीना है का मतलब सौ वर्ष संपूर्ण आयु सौ वर्ष हैं है, तो पूरा जीवन कर्म करते हुए ही जिए ये अर्थ कुर्वन ने वेह इस मंत्र का निकलता है ये पूर्व पक्षी ने कहा था लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि अविद्वत विषय न परिहृतम इतरथा था तो शुरू में य तू है ना, यानी यत ये सरोनाम उसके अनुरोध से तत तत् सर्वनाम का अध्यय होगा और उसका अन्वय होगा इति और अविद्वत विषय विशे के विषयत्व के बीच में तो तत् अविद्वत विषयत्व न परिहित ऐसा नुह करिए कुरुअन वेह कर्माणी मंत्र जो जीवन भर कर्म का विधान कर रहा है उसका अधिकारी अज्ञानी है ज्ञानी नहीं तो अविद्व विषयत्व न इसका परिहार हम पहले कर चुके हैं इतरथा असंभवात तो इतरथा का मतलब विद्वत् कर्म को मानेंगे तो ये असंभव है क्योंकि कर्म तथा कर्म है अविद्या और ब्रह्मास्मि ये बोध है विद्या इन दोनों का अंधकार तथा प्रकाश के तरह परस्पर विरोध होने से सह अवस्थान संभव नहीं होगा विरोधात् तो इतरथा का अर्थ निकलेगा विद्या तथा अविद्या शब्दित कर्म इन दोनों का परस्पर अंधकार तथा प्रकाश के तरह विरोध होने से युगपथ सह अनुष्ठान नहीं बनेगा अब दूसरा यत् है ये अविद्व विषयत्व और जीजी जी विषय इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि जीवित जीवित इच्छा रूप अविद्या अविद्याण तस् सूचनात्थ तो जीवित की इच्छा ये है अविद्या का कार्य जिने की इच्छा ब्रह्म को नहीं है आत्मा को नहीं है क्योंकि वो मर ही नहीं सकता जो मर सकता मरने वाला है उसे उसे जीने की इच्छा हो सकती है कि अभी मैं ना मरूं जीव तो मरने वाला है कार्यक्रम संघात और उसी कार्यक्रम संघात में तादात में अभिमान करके अनात्मा में उसी को ही जो मैं समझ रहा हूं का मतलब अपने आप को मरते समझ रहा है मरने वाला समझ रहा है तो उसे जीने की इच्छा हो सकती है तो जो अपने आप को मरने वाले कार्यक्रम संघातात्मक समझ रहा है वह अविद्यावान है उसके अंदर अविद्या है कार्य अविद्या है और कारण अविद्या भी है और उस अविद्या का कार्य है जीने की इच्छा जो अध्यास रूप अविद्या है कार्य अविद्या मरने वाले कार्यक्रम संघात को मैं मानना ऐसा जो मान रहा है उसी में जीने की इच्छा होगी का मतलब जीने की इच्छा आनात्मा कार्यक्रम संगात में आत्मबुद्धि रूपी अविद्या का कार्य है और कार्य होने से तस्ह सूचनात् अविद्या सूचनात तो अविद्या सूचित हुई किससे आपके जीजी विषय इस वाक्य से अविद्यावान पुरुषी कर्म का अधिकारी है ये सूचित हुआ ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं आविद्या का कार्य जी जी को देखते हुए इस कर्म, कर्म का अधिकारी शास्त्र के द्वारा विहित कर्म का अधिकारी अज्ञानी है यह सूचित हुआ अध्यासमान पुरुष कर्म का अधिकारी है तो परी इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कि यावत् यावत् यावत् यावत् जीवादि जीवादि जीवादि श्रुति श्रुति श्रुति तो तो न्याय जीव अग्निहोत्र जुहोति और उस श्रुति के तरह ही यहाँ पर कर्वन्यवेह कर्मानी जी जी विशेषतम समे बताया गया है इसलिए यावज्जीवादी श्रुति का परिहार जैसे हुआ ऐसे ही कूर्व निवेह से प्राप्त जो साधन है उसका परिहार भी समझना चाहिए कि अज्ञानी कर्तिक कर्म का विधान करने वाला कुरुन्यवेह कर्मानी यह मंत्र है जैसे यावज्जीवादि श्रुति अज्ञानी के लिए अग्निहोत्र का विधान करती है ये यावजीवादि श्रुति न्याय न परिहित परिहित प्रायम इत्यर्थ ये पहले समझना चाहिए कि इसका भी परिहार हो ही चुका है अब आगे हैं ये जो असंभवात ये भी लिखा है ना यहां पर इतर था असंभवात इस असंभवात के विषय में लिखते हैं अच्छा उससे पहले एक वाक्य और है कि तद ना विशेषात सूत्रे न परिहृत यदवा है कि तद है हा तो इसमें तत् छपा है यद होना ठीक है ये पक्षांतर बता रहे हैं एक तो यावजीवादि श्रुति न्याय से कुर्वने वेह का परिहार समझना चाहिए इस मंत्र से प्राप्त कर्म का विधान किसके किस लिए है अज्ञानी के लिए है जैसा अग्निहोत्रादि का विधान अज्ञानी के लिए जीवादि श्रुति बताती है एक ये हुआ दूसरा परिहार बताया जा रहा है यदवा न अभिशेषात इति सूत्रे न परिहृतम इत्यथ तो कुरुअन्य कर्मि से जो बताया गया कि संपूर्ण आयु कर्म से व्याप्त है इसलिए समझना चाहिए कि विद्वान को भी कर्म कर्तव्य ही है इस प्रकार की जो शंका है इसका परिहार न अविशेषात ये एक ब्रह्म सूत्र है तीसरे अध्याय में आएगा साधन पद में साधन अध्याय में आएगा और उसमें बताया जा गया कि ये जो आपका छ नंबर टिप्पणी में है उसको देखिए तीसरे अध्याय के चौथे पाद का तेरहवा सूत्र है ये न अविशेषा इसका अर्थ कर रहे हैं कि कुरने वेह कर्माणी जी जी विशेष इतव आदिषु नियम श्रवणेश न विदुष विशेषोस्ती तो ये जो शुरू में न अविशेषा पैसे न ये पद है ना और फिर अविशेषा दो पद हैं एक प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा हेतु वाक्य है तो न का अर्थ कर दिया कि कुरवन ने वेह कर्माणी जिजी आदि जो श्रुति के नियम वाक्य हैं जीना है सौ साल तक तो कर्म करते हुए ही जिए ऐसा नियम बताने वाला जो श्रुति वचन वह न विदुष विशेषो अस्ती तो, तो ये जो है विद्वान के लिए ये नियम नहीं है विशेष नियम नहीं है क्यों तो कहते हैं नियम नियम श्रवणेश न विदुसह विशेषो अस्तिया तो कह अविशेषण नियम तो सामान्य रूप से नियम का विधान होने के कारण यह विद्वान विशेष होगा ये न विदु सही लिखा है कि अविदुष लिखा है विदुषही है ना टिप्पणी में तो विद्वान के लिए ये कर्म विधेय होगा ऐसा नहीं है क्यों कहते हैं अविशेषण नियम विधानार्थ सामान्य रूप से अविशेषण का अर्थ सामान्य रूप से नियम का विधान होने के कारण यह भाष्य वाक्य है उस ब्रह्म सूत्र का न अविशेषात् भाष्य है ये तो इससे ये बताया गया कि इस सामान्य रूप से विहित तो कर्म से कर्म का विद्वान के लिए अनुष्ठेय तो नहीं बताया जा सकता क्यों तो सामान्य रूप से वीत हैं इसलिए विद्वान भी ये करें ऐसा नहीं तो वहां पर फिर देखा जाएगा कि कर्म के अधिकार प्रयोजक जिसमें है ज्ञानी अज्ञानी में से तो ज्ञानी में कर्म अधिकार प्रयोजक विद्वत्व यानी स्वरूप गातृत्व ये तो है वे वेदों का अधेता होने के कारण कर्म के स्वरूप को जानेगा किंतु कर्म कर्मफले पुप्त नहीं होगा और ये कर्म फल सु भी नहीं है चार में से एक भी तो कर्माधिकारी नहीं माना जाएगा नियम का अधिकारी नहीं होगा वो होगा ये चारों जिसमें रहेंगे अज्ञानी में रह सकते हैं वो अज्ञानी इस श्रुति का अधिकारी बनेगा ये, ये न अविशेषात इति सूत्रे न परिहित अविद्वत तो दिखा करके इस श्रुति में इसका परिहार ब्रह्म सूत्र के न अविशेषात् सूत्र के द्वारा किया गया अब इतरथा असंभवात यहां जो असंभवात है इसका अर्थ करते हैं विरोधेन विरोधे सह असंभवात यानी विद्या के साथ कर्म का विरोध होने से कर्म संभव नहीं है विद्वान के द्वारा तो विद्या या सह विरोधात विरोधेन नकार यानी कश्य विरोध तो, तो कर्मण ऊपर से जोड़ देना तो विद्या सह कर्मण विरोधे न कर्मण असंभवात ऐसा लगाना तो विद्वान के द्वारा कर्म असंभव होगा क्योंकि विद्या के साथ कर्म का विरोध है आगे हैं उधारित श्रुति स्मृति असंभवात इतिवा। एक दूसरा समाधान बताया कि उधारित जो श्रुति है उदाह का मतलब उदाहरित का अर्थ है कथित उक्त उदारितम का पर्यावचक होगा उक्तम तो उदारित श्रुति का अर्थ है उक्त जो श्रुति और स्मृतियां हैं। कर्म को विधेय बताने वाली अनुष्ठेय बताने वाली कर्म का विधान करने वाली जो श्रुति और स्मृति है वे विद्वान में असंभव है विद्वान में उनके द्वारा कर्म का विहित कर्म का अनुष्ठेयत्व तो दिखाना संभव नहीं है क्योंकि विद्वान उनका अधिकारी ही नहीं है कोई भी शास्त्र अपने अधिकारी को कर्म स्वयं के द्वारा विहित कर्म अनुष्ठ है ये बताता है राजा राजसूय नैत इसके द्वारा विहित राजसूय याग में प्रवृत्त कराएगा ये वाक्य क्षेत्रीय को न कि ब्राह्मण वैश्य को जैसे ऐसे कोई भी सामान्य रूप से विहित कर्म मात्र कर्म का जो अधिकारी होगा फलेपसु उसको कर्म में प्रेरित करेगा और विद्वान में कर्म फल तो न होने से विद्वान को यह कर्म में प्रवृत्त नहीं करेगा ये यहाँ पर कहा कि उधारित श्रुति स्मृति असंभवात व और अब आगे हैंष्य में यू वक्ष्यमाण अोक्तुलल्य कर्मणा अविद्ध इति विशेष निर्विशेष आत्म तया ते हैं आत्मतः अपि उत्तर तुल्यत्वात् वक्ष्यमा पूल्य आत्मज्ञानम् तो आत्मज्ञानम कर्मना अविरुद्धम यह प्रतिज्ञा वाक्य है आत्मज्ञान का कर्म के साथ विरोध नहीं है क्यों तो कहते हैं पूर्वोक्त तुल्यत्वात् ये हेतु है पूर्वोक्त तुल्यत्वात् तो पूरोक्त तुल्यत्व का अर्थ है उपनिषद प्रारंभ होने से पहले उपनिषद तो प्रारंभ होने जा रही है न कि आत्मावादम एक एवं अग्र आसित इत्यादि से तो यहां पर इस उपनिषद के प्रारंभ से पहले पूर्ववर्ती आरण्यक भाग में कर्म भी आया और आत्मविद्या भी आई ब्रह्म विद्या भी आई और वो पूर्वोक्त उसे कहा जाएगा विद्या, आत्म विद्या ब्रह्म विद्या कहो आत्मविद्या कहो उसका कर्म के साथ विरोध नहीं है तो आत्म विद्या को या ब्रह्म विद्या को वो है सगुण ब्रह्म विद्या उसका नाम है उपासना इसलिए पूर्ोक्त शब्द से लेना सगुण उपासना सविशेष आत्मविद्या ये पूर्वोक्त हैं और उस पूर्वोक्त उपासना का तुल्यत्व यानी सादृश्य वक्षमान विज्ञान में भी है वो सादृश्य क्या है कि उपासना भी ब्रह्म विषयनी है और वक्षमान जो ज्ञान है वो भी ब्रह्म विषयक है तो दोनों का विषय ब्रह्म है तो ब्रह्म विषयत्व रूप सादृश्य होगा तुल्यत्व होगा तो पूर्वोक्त शब्द का अर्थ निकला उपासना और उपासना का तुल्यत्व वक्षमान ज्ञान में है यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में है दोनों में भी ब्रह्म ही विषय है एक में सविशेष है एक में निर्विशेष है वह अलग बात लेकिन ब्रह्म विषयक तो दोनों को कहा जाएगा है? ना दोनों को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा तो इस प्रकार ब्रह्म विद्यात्वाद कहो पूर्वोक्त तुल्यत्वात या ब्रह्म विद्यात्वात ये कहो तो आत्मज्ञानम कर्मना कर्म ब्रह्म अविरुद्धम ब्रह्म विद्यात्वात याने आत्म यानी विद्यात। आत्म आत्मविद्यात्वात इस अनुमान से युक्ति से यदि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का अविरोध दिखा करके निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी कर्मनिष्ठ ही हैं कर्म संबंधी ही हैं ऐसा दिखाना चाहेंगे पूर्व में परिहार किया कर्म का निर्विशेष ब्रह्म के साथ ब्रह्म ज्ञान के साथ विरोध होने से साथ सह अनुष्ठान नहीं होगा ये बताया अब वो विरोध यदि टल जाएगा अब विरोध सिद्ध होगा कर्म और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का तब तो इन दोनों का सहसमुच्चय बन सकता है इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने युक्ति बताई कि ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ अविरोध है इसलिए कि वो ब्रह्म विद्या है जैसे उपासना ब्रह्म विद्या होने पर भी कर्म से अविरुद्ध है ऐसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म विद्या होने से कर्म से अविरुद्ध माना जाए ये युक्ति जो पूर्व पक्षी यदि बताते हैं तो कहते हैं तत् पूर्व पक्षी का कथन सविशेष निर्विशेष आत्मतया प्रत्युक्तम तो उपासना को सविशेष आत्मविशेष बता करके और ज्ञान को निर्विशेष विषय बता करके परिहार कर दिया है प्रत्युक्तम यानि परिहृत ये प्रत्युक्तम का अर्थ करते हैं टीकाकार कि निर्विशेषात्मज्ञान से कर्त्रादि कारक उपमर्द विरुद्धत्वात् उपमर्दक उपमर्द्रेण अविरुद्धत्व प्रत्युक्त तो ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ जो अविरुद्धत्व है उसका परिहार किया गया किससे तो उपमर्द इस ब्रह्म सूत्र से उपमर्द यह ब्रह्म सूत्र है वही तीसरे अध्याय के चौथे पात का सोलहवा सूत्र और ना विशेषात यह था तेरहवा सूत्र अब आगे हैं प्रत्युक्तम उत्तरत्र व्याख्या च दर्शिष्याम भाष्य में था तो उत्तरत्र व्याख्या च दर्शिष्याम तो उत्तरत्र यानि आने वाले ग्रंथ में भी हम आत्मा वा इदम इत्यादि मूल ग्रंथ के व्याख्यान के अवसर पर बताएंगे कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ कैसे विरोध है इसे अब अतः इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए वक्षमान वक्षण विद्या कर्मा संबंधित केवल आत्म विषय सिद्धमी पूर्ोक्तर्मीर विद्य शुद्ध शुद्धसत्व अतएव केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण लक्षन मोक्ष मोक्षसिद्ध्यर्थ केवल आत्मिद्याभ्यते उपसंग अत, अत, अत इसका ये अवतरण वाक्य है कि तस्मात तस्त पूर्वोक्त जो हेतु है इन हेतुओं से यह निश्चित हुआ कि वक्ष्यमाण विद्या विद्याया अकर्मी निष्ठत्व तो वक्षमाण विद्या है निर्विशेष आत्मविद्या तो निर्विशेष आत्मविद्या अकर्मी निष्ठा है और कर्मा संबंधिनी है तो के के नीर्विशेश। और केवल आत्मविषयत्व च तो केवल आत्मविशयत्व में केवल शब्द है निर्विशेष और निर्विशेष आत्मविशयत्व भी वक्षमान विद्या में सिद्धम सिद्ध हुआ पूर्वोकर्म भीर विद्य स शुद्ध सत्व तो पूरोक्त जो कर्म तथा विद्या है यहां विद्या शब्द से लेना विद्या शब्द से सविशेष आत्मविद्या ने उपासना तो पूर्वोक्त में पूर्व शब्द का अर्थ है उपनिषद भाग से पूर्ववर्ती भाग और उस पूर्ववर्ती भाग से बताए गए कर्म तथा उपासनाओं से जो शुद्ध सत्व हैं यानी जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है और स्थिर हो गया है मल विक्षेप रहित हो गया है ऐसा मनुष्य उसे शुद्ध सत्व कहा जाएगा अतएव केवल स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम अब उसे शुद्ध चित्त होने के कारण कर्म फल की इच्छा नहीं रहेगी अबितु नित्य जो निश्रेयस है उस नित्य निश्रेयस की ही इच्छा रहेगी तो नित्य निश्रेयस का ही दूसरा नाम है मोक्ष मोक्ष का स्वरूप है केवल आत्मस्वरूप अवस्थान तो केवल आत्मस्वरूप में केवल शब्द का अर्थ है निर्विशेष तो निर्विशेष आत्मस्वरूप से अवस्थान ये है लक्षण यानी रूप मोक्ष का और उस मोक्ष की सिद्धि के लिए शुद्धांतकरण साधक को मोक्ष हो जाए साधन चतुष्टय संपन्न साधक को उसके प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए इसके लिए केवल आत्मविद्या आरभ्य तो निर्विशेष आत्मविद्या का आरंभ किया जा रहा है तो निर्विशेष आत्मविद्या का आरंभ का मतलब निर्विशेष आत्म स्वरूप के प्रतिपादक ग्रंथ का आरंभ आत्मावा इत्यादि से इससे क्या होगा इस ग्रंथ का अर्थ चिंतन करने से विचार यानी श्रवण चिंतन याने मनन तथा अर्थानुसंधान रूप निधि करेंगे तो केवल आत्मविद्या उपलब्ध होगी और उस केवल आत्मविद्या से आवरण की निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा आवरण की निवृत्ति होते ही स्वरूप अवस्थित हो जाएगा इति उपसंगरति इस अभिप्राय से उपसंहार वाक्य है अतः ये अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रदर्शनाथम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यवल तो अतः तो यानि ये जो पूर्व में बताए गए हेतु हैं इन हेतुओं के कारण केवल निष्क्रिय जो आत्म स्वरूप है निर्विशेष निष्क्रिय आत्मा ब्रह्मात्म एकत्व है और उसकी विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार और उस साक्षात्कार को दिखाने के लिए यानी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है आत्मा आत्मावा इत्यादि का इस प्रकार ये संबंध भाष्य संपन्न हो जाता है अब शांति मंत्र का अर्थानुसंधान पहले करेंगे कल फिर मूल उपनिषद का विचार होगा ओम